ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के पंचम तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार अनुलोक कर रहे हैं इस अधिकरण के अंतिम सूत्र में जो पूरे अधिकरण का पूर्वपक्ष सिद्धांत विषयक शास्त्रार्थ है उसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं आठों सूत्रों का शब्दार्थ तो भाष्य में हो गया और सान ब्रह्म गमयति इस श्रुतिस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है न कि पर ब्रह्म यह सिद्धांत है इसे बता दिया गया के पुनः पूर्वाणी पूर्वपक्ष सूत्राणी इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान मतांतर का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं इस अधिकरण में जो दो पक्ष बताए गए हैं पूर्ववर्ती पांच सूत्रों से एक पक्ष और उत्तरवर्ती तीन सूत्रों से एक पक्ष उसमें से सिद्धांत बताया गया कि पांच सूत्रों से जो बताया गया पक्ष है वो सिद्धांत पक्ष है और पूर्व पक्ष है जो उत्तर तीन सूत्रों के द्वारा बताया गया वह भाष्यकार की अपनी दृष्टि है इस अधिकरण के विषय में लेकिन ब्रह्म सूत्र के व्याख्याता जो हैं भाष्यकार भगवान से पहले भी उन, उन्होंने भी ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान किया है न भरत प्रपंचादी ने तो उनकी जो ब्रह्म सूत्र के इस अधिकरण के विषय में दृष्टि है मत है वह मत बता करके उसमें विद्यमान दोष भष्कर भगवान बता रहे हैं उन लोगों का मानना है कि प्रथम सूत्रपंचक द्वारा बताया गया पक्ष पूर्व पक्ष है और सूत्रत्र द्वारा प्रदर्शित पक्ष है सिद्धांत पक्ष का अर्थ हुआ परब्रह्म को ही वे मान रहा है जो सूत्र सूत्रत्रय हैं अंतिम उनके द्वारा तो परब्रह्म ब्रह्म गंतव्य है स ये न ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ पर ब्रह्म है ऐसा बताया गया है उसे सिद्धांत मान रहे हैं और कार्य ब्रह्म है ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है भास्कर भगवान जिसे सिद्धांत मानना चाहते हैं उसे वो पूर्व पक्षी पूर्व पक्ष मान रहा है भाष्कर भगवान जिसे पूर्व पक्ष मानना चाहते उसे सिद्धांत मानते हैं केचित इत्यादि से उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बताए जा रहे हैं तो ये बताया गया कि उनका यह पक्ष अनुपपन्न है तद अनुपन्नम गंतव्यूपत्ते ब्रह्मण है पर ब्रह्म को स एनान ब्रह्म कमयती वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ मानना गलत है क्योंकि उसमें गंतव्यत्व संभव नहीं है परब्रह्म में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया वह सर्वगत होने से सर्वांतर होने से सर्वात्मा होने से जो सर्वगत है सर्वात्मा है सर्वाभ्यंतर है वह गतिपूर्वक प्राप्तव्य नहीं हो सकता उसमें गंतव्य तो सिद्ध नहीं होगा गनता से जो भिन्न है और देश परिच्छिन्न है वही गंतव्य हो सकता है तो पर में तो सर्वगतत्व तथा तो गंत्र अभिन्नत्व होने से नहीं गंतव्यव सिद्ध होगा वह पर सर्वगत है सर्वात्मा है इसे बताने वाली सर्वांतर है इसे बताने वाली अनेक श्रुतियां भस्कर भगवान ने बताई यहाँ पर और ये सिद्ध किया कि वो सर्वगत होने के कारण गंतव्य नहीं होगा ननु इत्यादि से एक अवान्तर शंका करके ये बताने का प्रयास पुरोपक्षियों ने किया कि पर ब्रह्म सर्वगत होने पर भी और गंता से अभिन्न होने पर भी गंतव्य बन सकता है इस अपनी बात को स्थापित करने के लिए भू तथा वय का दृष्टान्त दिया तो जैसे पृथ्वीस्थ पुरुषों को पृथ्वी प्राप्त ही है तो भी देशांतर विशिष्टतया वह गंतव्य बन जाती है ऐसे ओ प्राप्त ब्रह्म भी गंतव्य बन सकता है सर्वगत है का मतलब घनता जिस देश में है उसे वहाँ पर प्राप्त ही है तो भी गंतव्य बन सकता है गनता जिस देश में है उससे देशांतर विशिष्टतया जैसे पृथ्वी गंतव्य बनी और बाल अवस्था में जो है बालक उनका गंतव्य अवस्था कालांतर विशिष्टतया तथा वृद्धावस्था होती है जैसे यद्यपि उससे वो अभिन्न है ऐसे घनता से अभिन्न ब्रह्म होने पर भी आ, कालांतर विशिष्टतया वह प्राप्तव्य हो सकता है वृद्धावस्था के तरह इन दो दृष्टांत से सर्वगत और गंत्र अभिन्न होने पर भी परब्रह्म ब्रह्म प्राप्तव्य होगा गंतव्य होगा ये बताने का प्रयास पूर्व पक्षी ने किया लेकिन भस्कर भगवान ने उसका भी निराकरण करते हुए कहा गया कि परब्रह्म तो जिसे आप गंतव्य कह रहे हो वह निर्विशेष है उसमें श्रुति सारी विशेषताओं का निराकरण कर रही है और जो दृष्टांत है पृथ्वी आदि वे तो सविशेष हैं। इसलिए पृथ्वी देश देशांतर विशिष्ट कालांतर विशिष्टता तो पृथ्वी तथा वृद्धावस्था में उपपन्न हो सकती है ब्रह्म में देश काल विशेष का संबंध नहीं बन पाएगा और निर्विशेष होने से इसलिए देशांतर कालांतर विशिष्टतया भी ब्रह्म को गंतव्य सिद्ध नहीं किया जा सकता यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं आगे ये बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा ही एक आशंका की जा रही है जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु तो श्रुते इसे पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म तो सगुण ही है सविशेषी है निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म का है नहीं सविशेष ही है ये बताना चाहते हैं जगद उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतुत्व हेतुत्व्रुत इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सगुणमें ब्रह्म सूत्रात्माक्ष पर गव्य निर्विशेषंत इति शंकते जगद उत्पत्ति इति तो कहते हैं ब्रह्म तो सविशेषी है सगुण है का अर्थ सगुणम एवं और उसके सगुण ब्रह्म के अवान्तर दो भेद हैं एक कारण ब्रह्म और एक सूत्रात्मा कार्य ब्रह्म तो सूत्रात्मा की अपेक्षा सगुण निराकार जो ब्रह्म है सूत्रात्मा तो सगुण साकार है तो सगुण साकार जो सूत्रात्मा उसकी अपेक्षा सगुण निराकार जो ब्रह्म है वह पर है यानी आभ्यंतर हैं सूक्ष्म है, व्यापक है यही परता है कठोपनिषद में इंद्रियभ्य पर अर्थेभ्य परमण इत्यादि में पर शब्द का अर्थ करते हुए भाषकर भगवान ने बताया परत्व है आभ्यंतरत्व सूक्ष्मत्व व्यापकत्व तो सूत्रात्मा की अपेक्षा सगुण ब्रह्म पर है का मतलब अभ्यंतर है सूक्ष्म है व्यापक है और वह स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ है स विशेष ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म ही लेकिन वो सूत्रात्मा नहीं कारण ब्रह्म सगुण निराकार ब्रह्म उसे स ये ब्रह्म गये इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाएगा वह गंतव्य है और निर्विशेषंतु नास्तेव और निर्विशेष ब्रह्म है नहीं इति शंकते इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी करते हैं है नहीं हाँ ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का कोई अस्तित्व ही नहीं ब्रह्म सविशेष ही है और सगुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म की अपेक्षा पर है वह गंतव्य है अमानव पुरुष उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासकों को उस सगुण निराकार ब्रह्म का लाभ कराते हैं प्राप्ति कराते हैं यह यहां पर कहा जा रहा है कि जगत उत्पत्ति स्थिति लय प्र, प्र, प्रलय हेतुत्व श्रुते अनेक शक्ति ब्रह्मण इति चेत तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुति है ये तो वायुमा भूता जायंते एन ये न जीवन्ति जीवंती ययती अभिशंविशंति इत्यादि ये हैं ब्रह्म में जगत उत्पत्ति स्थिति लय प्र लय हेतुत्व बताने वाली श्रुति इन श्रुतियों ऐसी कई एक श्रुतियां हैं तत्जो असृजत इत्यादि और इन सब श्रुतियों के आधार पर ये निश्चित होगा कि ब्रह्म अनेक शक्ति हैं का मतलब उसमें जगत को उत्पन्न करने की शक्ति भी है यानी विशेषता भी है सामर्थ्य जगत का पालन करने का भी सामर्थ्य है जगत के लय का भी सामर्थ्य है ऐसे अनेकों शक्तियाँ हैं ब्रह्म में यही उसकी विशेषता है यही गुण है तो हेतुत्वश्रुते अनेक शक्तित्व ब्रह्मण अनेक शक्तित्व यानी विशेषता ही ब्रह्म में है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो न इत्यादि से इनका निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि का निराकरण जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वह अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं दो विकल्प करके किम निर्विशेष से असत्व मानाभावात्शेष श्रुति विरोधात वा तो ये दो विकल्प करके निर्विशेष ब्रह्म का जो अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं उनके प्रति निर्विशेष ब्रह्म का निश्चय कराने के लिए दो विकल्प करके पूछा जा रहा है अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कि निर्विशेष असत्व किम माना भाव क्या निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली वाला कोई प्रमाण नहीं है मान यानी प्रमाण तो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से प्रमाणाभाव निर्विशेष ब्रह्म का आप अभाव मान रहे हो असत्व मान रहे हो एक विकल्प अथवा आगे है सविशेष श्रुति विरोधात् या सविशेष श्रुति का विरोध होता है निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार करने पर फिर ब्रह्म को सविशेष बताने वाली जो श्रुतियां हैं ब्रह्म तो एक है और एक प्रमाण यदि ब्रह्म को निर्विशेष बताएगा और दूसरी ब्रह्म को सविशेष बताने वाली जो श्रुति रूप प्रमाण है उसका क्या होगा फिर उसका विरोध हो जाएगा इसलिए सविशेष श्रुति के साथ ब्रह्म को निर्विशेष मानने पर विरोध होता है इसलिए ब्रह्म का निर्विशेषत्व ही नहीं ये मान रहे हो ये द्वितीय विकल्प इस प्रकार ये दो विकल्प करके पूर्व पक्षी से पूछा जा रहा है ब्रह्म का असत्व इन दो में से किस कारण से है यदि प्रथम पक्ष मानते हैं पूर्व पक्षी निर्विशेष ब्रह्म का निषेध करने वाले अस्तित्व स्वीकार न करने वाले ये कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ऐसा यदि मानना चाहेंगे उसका निषेध कर रहे हैं इस अभिप्राय से लिखते हैं न इत्यादि का अवतरण कि की इति आह नेति न आद्य यानी माना भाव निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कह रहा है द्वितीय शंकते तो पहले तो नेति को देखिए भाष्य में कि तासाम एकत्व प्रतिपादन परत्वातो तो निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ये नहीं कहा जा सकता ये न का अर्थ कर दिया और जो जगत उत्पत्ति प्रलय हेतुत्वबोधक श्रुतिया हैं वे श्रुतिया ब्रह्म को सविशेष बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई है अपितु एक को बताने के लिए प्रवृत्त हुई है अद्वैत को बताने के लिए उनकी प्रवृत्ति है इसलिए कहते तासाम तासा मैंने जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु आ, बोधक श्रुतियों में ये साम शब्द से उन श्रुतियों को लेना एकत्व प्रतिपादन परत्वाद वे अभेद प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुई है जो जगत उत्पत्ति स्थिति बताने वाली श्रुतियां हैं वे आ, ये उनका अभिप्राय नहीं है कि ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति का हेतु बता दें ब्रह्म को ही जगत की स्थिति का कारण बता दें ब्रह्म में ही जगत लय की शक्ति बता दें इस अभिप्राय से ये तो वह ईमानी भूतानी जायंतें इत्यादि श्रुतियों की प्रवृत्ति नहीं है अपितु इन श्रुतियों की प्रवृत्ति है एकत्व को बताने के लिए ये बताने के लिए सर्व खलविदम ब्रह्म निह नाना किंचन द्वैत है ही नहीं एक तो ही है अभेद ही है अद्वैत ही है ये बताना जगत हेतु बोधक श्रुतियों का तात्पर्य है अभिप्राय है ये कैसे स्पष्ट होता है इसे इस सूत्र सूत्र का स्पष्टीकरण करते हुए भस्कर भगवान कह रहे हैं ही सतो एकस्य विकारस्य च किमृदादृष्टाना स तो ब्रह्मण एक सत्यनृत प्रतिदयत शास्त्रपत्परम का जो अध्याय है उसमें सदसोम एकमेवा द्वितीय ये उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक सत शब्दित ब्रह्म से उपक्रम किया और उसे ही तद बहुश्याम प्रजा यमें तत्शब्द से ग्रहण करके फिर ये कहा कि उसने ईक्षण किया कि मैं अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं और तत्तेजो असृजत इत्यादि से हीरो जगत उत्पत्ति आदि बताई गई उससे और मृदादि दृष्टान्त से इसे पूर्व में आदेश पदार्थ को समझाते समय ये कहा कि आ, क्या है मृतिका इतव सत्य ने वो जो दृष्टान्त अ वाचारंभण विकारो नामधेय मृतिका इत्तेव सत्यम इत्यादि दृष्टांत से मृदादि दृष्टांत बता रहे हैं ना तो मृदादि दृष्टांतों से ये बताया गया उन दृष्टांतों में कि मृतिका सत्य है और मृति का कार्य घटादि वाचारंभण है यानि कल्पित है मिथ्या है तो कार्य में विकार शब्दित कार्य में वाचारंभत्व और कारण में सत्यत्व बता करके वहाँ एक दृष्टांत है मृदादि इन दृष्टांतों से कारण का सत्यत्व कार्य का मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हुए एक प्रकार से श्रुति ये बता रही है कि आ, उपक्रम में भी अभेद को बताया गया सजातीय विजातीय भेदरहित तो तत्वों को एक को, और उसी ब्रह्म का सत्यत्व मृदादि दृष्टांत से स्थापित करके कार्य में मिथ्यात्व तो बताते हुए उत्पत्ति आदि में इन श्रुतियों का तात्पर्य होगा ये नहीं कहा जा सकता यदि जगत आदि में तात्पर्य होता तो कार्य को मिथ्या न कहती श्रुति इससे ये निकलता है कि यह उत्पत्तियादि प्रतिपादक जो श्रुतियाँ हैं उनका तात्पर्य एकत्व तो में है अभेद में है वो कारण को सत्य बताने में है इसलिए आगे ये सब आएगा कि जगत रूपी कारण से उसके कारण को जानो ऐसा कहते हैं अन्न से अन्न का कारण जो जल है उसे समझो जल से जल रूपी कार्य से उसका कारण जो हैं तेज उसे समझो और तेज रूपी कार्य से उसके कारण सत को समझो जानो तेजसा सौम्य सुंगे नन्मूलम अनविच्छ इत्यादि वाक्य से ज्ञेयता बताई जा रही है ब्रह्म में सतशब्दिक ब्रह्म में एक में जो जगत का कारण है वह जगत रूपी कार्य को देख करके निर्धारण करने योग्य है निश्चय करने योग्य योग्य है ये, ये बताया जा रहा कार्यम दृष्टा कारणम अनुमीयता के अनुसार तो अविद्या अवस्था में तो कार्य तथा कार्य को प्रतिपादित करने वाले प्रमाण ही जीव के पास साधन है तो कार्य के ग्राहक प्रमाणों से कार्य को जान करके उसका जो देख करके मूल है उसका अन्वेषण करो ये कहा जा रहा है इससे निकलता है कि वहाँ ज्ञेय के रूप में एक तत्व को बताना अभीष्ट है आदि श्रुतियों को ये यहाँ पर कहा गया किमृतादिदृष्टान्त सत् ब्रह्मण एक सत्य विकार से चंद्रित्व प्रतिपादय शास्त्रम् तो एक ब्रह्म में सत्यत्व का और कार्य में मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर, कर, करने वाले शास्त्र का तात्पर्य उत्पत्ति आदि में नहीं है <coughs> अवकस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में ये जो उत्पत्ति आदि उत्पत्तिया इसका पहले अवतरण था द्वितीयम शंकते उत्पत्ति आदि उत्पत्तियादि मैंने पहले का तो निषेध न तासाम एकत्व प्रतिपादन परत्वात् हुआ कि प्रमाणा भावात ये निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ये नहीं कहा जा सकता और यदि ये, ये कहें कि सविशेष श्रुतियों का विरोध होने से हम निर्विशेष ब्रह्म का निषेध कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है ही नहीं तो इस द्वितीय के विषय में कहते हैं द्वितीय संकते उत्पत्तियादि उत्पत्तियादि श्रुतिनाम अपि अच्छा ये बीच में हम लोग छोड़ दिए थे का तो स... हाँ वो ये इतना छूट ही गया वो न विशेष निराकरण श्रुति नाम अन्य अर्थत्वाद ये द्वितीय का जो न था उसे पढ़ लिया था ऊपर वाली पंक्ति छूट गया हमारी दृष्टि सीधे नीचे वाली पंक्ति में गई तो पहला जो है ना नाद्य इत्याह न इति वो वहाँ है न विशेष निराकरण श्रुति नाम पर अन्यर्थत्वात् परि प्रमाणाभाव तो निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ये जो प्रथम विकल्प है ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो विशेष निराकरण श्रुतियाँ हैं नेति नेति इत्यादि अस्थूलम अनु इत्यादि ये ब्रह्म में विशेषता का निराकरण करने वाली सब श्रुतियाँ अनन्यार्थक हैं का मतलब उनका विशेष निर्विशेष ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य है और कोई दूसरा तात्पर्य नहीं हो सकता तो निर, विशेष निराकरण श्रुति नाम का अर्थ है कि उनका भाव ब्रह्म में बताना ये मुख्य अर्थ है इसी में उनका तात्पर्य है और कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए विशेष निराकरण करने वाली श्रुतियाँ निर्विशेष ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञापक प्रमाण होगी इसलिए प्रमाणाभाव निर्विशेष ब्रह्म है नहीं ये नहीं कह सकते प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ द्वितीय विकल्प का उत्थापन किया जा रहा है द्वितीयम संकत इत्यादि से कि उत्पत्ति श्रुतीना सरम इति चेत वहा न छूट गया है उस पुस्तक में देखिए तो इसमें होगा थी थी थी थी थी। नहीं नहीं न है न न छूट गया है और हमसे पंक्ति छूट गई थी <laughs> उनसे न ही छूटा हमसे तो पूरी पंक्ति छूट गई थी <laughs> ऐसे होता है प्रूफ देखते समय तो उत्पत्तियादी श्रुति नाम अपि समानम अन्यम इति चेत ये द्वितीय विकल्प विषय शंका है कि यदि निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार करेंगे तो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति आदि जो श्रुतियाँ हैं ये तो वायी मानी भूतानी जयंती इत्यादि ब्रह्म में जगत आदि हेतुत्व रूप विशेषता बताने वाली अनेक शक्तिमत्ता रूप विशेषता बताने वाली उन श्रुतियों का भी अन्य अर्थ नहीं हो सकता सविशेष सविशेष ब्रह्म है ये जो उनका प्रतीयमान अर्थ है यही अर्थ होगा उनका कोई दूसरे अर्थ में तात्पर्य नहीं होगा तो फिर ब्रह्म को सविशेष माना जाए उत्पत्ति आदि श्रुति के अनुरोध से या निर्विशेष माना जाए, जा हो जाएगा ना इन में से एक श्रुति को तो मानना पड़ेगा अन्य में तात्पर्य विषयक अन्य अर्थ में उनका तात्पर्य मानना पड़ेगा लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि सविशेष श्रुतियों का भी अन्य अर्थ में तात्पर्य नहीं हो सकता ब्रह्म की सविशेषता को छोड़कर के कोई दूसरा ब्रह्म का स्वरूप है ये बताने में तात्पर्य नहीं है ये पूर्व पक्षी का कथन है द्वितीय इसलिए उनका विरोध होगा सभी सविशेष श्रुतियों का ब्रह्म को निर्विशेष मानने पर ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो न तासाम नासत्व प्रतिपादन परत्वात। ये यह पर हा इसका अलग उत्तरण है तो ये कहा जा रहा है ये द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है तो इसे देखिए टीका को सविशेष श्रुति नाम निर्विशेष शेषत्वात न विरोध इत्याह न इति। तो सविशेष जो श्रुतियां हैं उनमें निर्विशेष शेषत्व होने से निर्विशेष का ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुतियां शेषी है अंग है अंगी है और शेषी कहते हैं अंगी को प्रधान को प्रधान शेषी अंगी ये पर्यावाचक शब्द है और अंग साधन गौण ये हैं पर्यावाचक शब्द है। तो इसमें दो प्रकार के ब्रह्म के विषय में श्रुति वाक्य देखने में आ रहे हैं एक ब्रह्म को सविशेष बताने वाले और अन्य वाक्य अन्य प्रकार हैं निर्विशेष बताने वाले तो दो प्रकार के श्रुति वाक्यों में आपस में विरोध न हो इसलिए शेष सेश शेषी भाव निश्चित किया जाता है तो दोनों का भी मुख्यार्थ मानेंगे तो दोनों में विरोध निश्चित हैं इसलिए इनमें शेष सेश शेषी भाव है। अंगांगी भाव है तो इनमें से निर्वि सिद्धांति कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं वे अंगी हैं और ब्रह्म को सविशेष बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं आदि श्रुतियाँ वे अंग हैं इनमें अंगांगी भाव हैं तो अंगांगी भाव होने से कोई विरोध नहीं है ये बताया जा रहा है कि सविशेष श्रुति नाम निर्विशेष श्रुति शेषत्वात् तो सविशेष श्रुतियां हैं उत्पत्ति आदि श्रुतियां वे निर्विशेष श्रुतियों का शेष है अंग है इसलिए न विरोध इन दोनों का आपस में अंगांगी भाव होने से विरोध नहीं होगा सविशेष श्रुतियों का विरोध निर्विशेष श्रुति के साथ नहीं होगा इस अभिप्राय से ये निषेध कर रहे हैं कि न तासाम एक तासाम एकत्व प्रतिपादन नासन पर जगत आदि बोधक जो श्रुतियां हैं वे जगत आदि अनुकूल अनेक शक्ति वाला ब्रह्म है उसमें उत्पत्ति आदि विषयक सामर्थ्य रूप विशेषता हैं ब्रह्म में ये बताने में उत्पत्ति आदि श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है अपितु ये बताने में तात्पर्य है कि इन सब के द्वारा जानने योग्य एक ब्रह्म है उनका एकत्व में तात्पर्य है इसलिए उत्पत्यादि बोधक श्रुतियों का उपक्रम भी और उपसंहार भी एकत्व तो में है सदैव स्वमें इदमग्रासित एकमेवा द्वितीय यहाँ से उपक्रम है एतदात्मी में इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी तो श्वेतकेतो ये उपक्र उपसंहार हैं और किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य किस अर्थ में है इसका निर्णाय निर्णायक प्रमाण माना जाता है छह प्रमाणों में से एक उपक्रम उपसंहार की एक अर्थता एक वाक्यता तो उपक्रम अद्वैत में है एक मेंवा द्वितीय ब्रह्म से उपक्रम है और ऐतद आत्मी में सर्वम से भी उपक्रम उपसंहार में ये बताया जा रहा है कि जगत की स्थिति अवस्था में प्रतीयमान जो ये सारा कार्य है वह आयतद आत्म्य है मतलब सदात्मक ही है इसलिए और वो जो सत है कार्य तो उसमें कल्पित है और उसका अधिष्ठान सत वो कैसा है तो कहते हैं तत्सत्यम तत् तत् से लिया जा रहा है आ, यह जगत को सत्ता स्पूर्ति देने वाला सत जगत स्थिति काल में जिसमें प्रतीत हो रहा है उसका अधिष्ठान जगत का वो है तत्व वो सत्यम वो सत्य है वो सबकी आत्मा है स्वरूप है इसलिए हे श्वेत केतु तो ऐसा संबोधित करके उद्दालक जी श्वेत केतु को कहते हैं कि तुम भी वही हो तत्मसी तो वो तो उपसंहार भी अभेद में है उपक्रम भी अभेद में है इसलिए बीच में आई हुई जो उत्पत्ति आदि श्रुतियाँ हैं तत्तेजो असृजत इत्यादि उनका तात्पर्य ब्रह्म को सविशेष बताने में नहीं अपितु एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो ब्रह्म को बताने में है एकत्व तो को बताने में है और निर्विशेष श्रुतियाँ भी यही बता रही हैं इसलिए निर्विशेष श्रुतियों का शेष माना जाता है सभी सविशेष को तो तासाम एकत्व प्रतिपादन इसी का स्पष्टीकरण है मृदादी दृष्टान्त सत् ब्रह्मण एक सत्य विकार से चंद्रित प्रतिपादय शास्त्र न परम उत्पत्ति पर तो ये ब्रह्म में मृदादि दृष्टांत से सत्यत्व और ये जो तेजादि कार्य हैं उनमें मिथ्यात्व का प्रतिपादन करता हुआ जो तत्तेजो असृजत्व इत्यादि शास्त्र हैं वह उत्पत्त्यादि परक नहीं हो सकता अभी तो जो यह मिथ्या जगत का विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान है उसमें ज्ञेत्व तो बताने में इसका तात्पर्य है उसको बताने में तात्पर्य है तो निर्विशेष श्रुति जिसको बता रही है उसी को बताने के लिए सविशेष श्रुति है इसलिए सविशेष श्रुति का कोई विरोध नहीं होगा निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार करने पर यह यहां पर कहा गया अब कस्माद इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार निर्विशेष नाम सविशेष निर्विशेष्रुतिना सविशेष्रुतिशेषत्व किम् न इत्याह कस्मती सिद्धांतियों ने बताया कि निर्विशेष निर्विशेष्रुतिया शेषी हैं, सविशेष सविशेष्रुतिया शेष हैं। ये अंगांगी भाव शेष शेषी भाव सिद्धांतियों कहा पूर्व पक्षी जो ब्रह्म को सविशेष मानना चाहते हैं निर्विशेष नहीं मानना चाहते वे कहते हैं अंगांगी भाव में आप अंगी मान लो सविशेष श्रुतियों को और निर्विशेष श्रुतियों को अंग मान लो ऐसा विपरीत अंगांगी भाव कर लो आप अपने अनुकूल अंगांगी भाव क्यों मान रहे हो यदि सविशेष श्रुतियों को अंगी और निर्विशेष श्रुतियों को अंग मानते हैं तो क्या आपत्ति आती है ऐसा क्यों नहीं मानते ये पूछ रहे हैं कि निर्विशेष श्रुति नाम एवं सविशेष श्रुतिशेषत्व किम न सविशेष श्रुतियों को अंगी निर्विशेष श्रुतियों निर्विशे को अंग मानने पर क्या दोष आता है ये पूछा गया दोष बताया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा पहले तो दोष की शंका है कि उत्पत्ति आदि विशेष निराकरण श्रुति शेषत्व न पुनः इतर इतरासाम इति ये शंका है कि पुनः उत्पत्ति आदि विशेष निराकरण श्रुति शेषक विशेष निराकरण श्रुति है निर्विशेष श्रुति अस्तूलम अण इत्यादि इत्यादि नेति नेति इत्यादि श्रुतिया इनको निर्विशेष कहा जाता है विशेषता का निराकरण करने वाली श्रुतिया उन श्रुतियों का शेष उत्पत्तियादि श्रुतियां सविशेष श्रुतियां होगी ऐसा कस्मात किस कारण से ऐसा मान रहा हो इससे विपरीत क्यों न माना जा ये कह रहे हैं कि कस्मात न पुनः इतर से तो से तो लेना निर्विशेष श्रुतियों को और इतर से शेषत्व में इतर शब्द से लेना सविशेष श्रुतियों को तो सविशेष श्रुतियों को अंगी निर्विशेष श्रुतियों को अंग ऐसा अंगांगी भाव क्यों न माना जाए? शंका हुई। यदि ऐसा अंगांगी भाव मानते हैं तो फिर सविशेषी ब्रह्म सिद्ध होता है, ब्रह्म सिद्ध नहीं होता है और हमें यही अभिष्ट है तो जिसको जो अभिष्ट है वैसा ही अर्थ शास्त्र का निकालना चाहेगा ना दिखता ही ऐसा उनको दिखता ही ऐसा ही है पूर्वाग्रह से वो देखते हैं ना तो ऐसा ही अर्थ दिखता है और उसी पर दृढ़ रहते हैं वही आग्रह दूसरों से भी मनवाना चाहते हैं अपने को जैसा दिख रहा है वैसा ही दूसरों से भी समर्थन करना चाहते है कि ऐसा ही होना चाहिए शास्त्रार्थ तो ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते इत्यादि से भाष्यकार भगवान इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार उच्चते इत्यादि का तासाम स्वार्थे स्वाथे फलवकांक्षिताशेष्रुतीना तो अफलवाद निषेध्य विशेषसमर्पण समर्पणाद्वारण शेषवत्स वफल तदंगमित न्यायात उच्यत इत्यादिना वे तो कहते हैं निर्विशेष श्रुति को अंगी सविशेष श्रुतियों को अंग ऐसा जो हम मान रहे हैं इसमें हेतु है सिद्धांति हेतु बता रहे हैं उन्होंने पूछा ना कि ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो कारण बता रहे हैं कि कहते हैं तासाम स्वार्थे फलवत्व ताशाम ईश्वराम से लेना निर्विशेष श्रुति नाम अस्थूल इत्यादि जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले श्रुति वचन है वे स्वार्थे स्वार जो उनका स्वार्थ है निर्विशेष ब्रह्म उनका वो स्वार्थ लेने से ही प्रयोजन सिद्ध होता है उनमें सफलता सिद्ध होती है और फल आ, फलवत्ता होने से निराकांक्ष इसलिए अपना जो अर्थ है सफल अर्थ ज्ञान स्वार्थ ज्ञान करा करके वे निराकांक्ष हो जाती हैं। और इसलिए जो ऐसा है सफल साधन का बोधक वाक्य उसे माना जाता है शेषी और शेष माना जाता है जिसके द्वारा कुछ अर्थ तो बताया जा रहा है लेकिन उस अर्थ ज्ञान का फल नहीं बताया गया एक नियम है फलवत संधो अफलम तदंगम इस नियम के आधार पर यह मीमांसकों का नियम है और इसे सब मानते हैं कि शास्त्र में सफल साधन को बताने वाला जो वाक्य है वो तो माना जाएगा अंगी उसके द्वारा प्रतिपादित साधन अंगी होगा और बाकी अंग होगा कंसा कि जो सफल साधन को बताने वाले वाक्य के पास पठित तो, निष्फल फल रहित तो, अर्थ को बताने वाला वाक्य है उसे माना जाता है सफल साधन को बताने वाले वाक्य का शेष ऐसा एक नियम है तो उस नियम के आधार पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का तो फल है आ, मोक्ष और केवल ये जगत आदि बताने वाले वाक्यों से ये जान लेंगे कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ ब्रह्म ही जगत को जगत की स्थिति का हेतु है ब्रह्म ही में अंत में जगत लीन होता है इतने ज्ञान से मोक्ष सिद्ध नहीं होता इसलिए ये निष्फल अर्थ का प्रतिपादक वाक्य हो रहा है और सफल अर्थ का प्रतिपादक वाक्य है जिससे समूल संसार का उच्छेद हो जाए संसार है जन्म मरण और उसका उच्छेदक ज्ञान कराने वाला जो वाक्य है उसे माना जाएगा सफल अर्थ का ज्ञापक वाक्य तो निर्विशेष ब्रह्म को जानने से समूल जन्म मरण की निवृत्ति हो जाती है अध्यास सहित जन्म मरण रूपी जो संसार है वो बाधित हो जाता है इसलिए वो है सफल निर्विशेष वाक्य और ये सविशेष वाक्य हैं निष्फल लेकिन एक ही प्रकरण में पठित है जहाँ निर्विशेष वाक्य आए हैं वहीं पर सविशेष ताको बताने वाले भी वाक्य आए हैं इसलिए उनको कहा जाएगा सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार सफल निर्विशेष वाक्यों के पास पठित होने के कारण वे अ उनका अंग होंगे अंगांगी भाव जैसा हम बताना चाहते वैसा ही निश्चित होगा न कि आप जैसा बताना चाहते हो ऐसा सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों में यदि सफल अर्थ ज्ञापकत्व तो होता तब तो अंगी बनते और निर्विशेष त्रुतियों को उनका अंग माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है उल्टा है सविशेष वाक्य निराकांक्ष है और साकांक्षा है फलवत्ता के लिए आकांक्षा है ना, निर्विशेष सविशेष वाक्यों को और निर्विशेष वाक्यों को फलवत्ता के लिए अपनी सफलता के लिए किसी की आकांक्षा नहीं है इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तासान स्वार्थे फलवत्ते तासा मैंने निर्विशेष श्रुति नाम स्वार्थे स्वाथे निराकांक्षत्वात् निराकांक्षिता <स्णाँगाथ> और विशे <शुरुतीनां> तु <स्णाँगाथ> विशेष श्रुतिनाम तू अफल निषेध विशेष समर्पणादि द्वारे न शेषत्व इसलिए श्रुतियों को तो, तो सविशेष ब्रह्म ज्ञान का तो फल न होने से मानना चाहिए सविशेष श्रुतिया जो निर्विशेष श्रुतियों को जिसका निषेध करना है उनके निषेध का विषय निषेध अर्थ को बता करके सविशेष श्रुतियां उपयोग में आ रही हैं सहयोग कर रही हैं इतने से उनमें सार्थकता आ जाती है सफलता आ जाती है तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि विशेष श्रुतिना तो अफलवाद यानी उनका स्वार्थ में तात्पर्य मानने पर कोई फल सिद्ध नहीं होता तो निषेध विशेष समर्पणादि द्वारे शेषत्वम तो निषेध विशेष को बता करके वे शेष बन जाते हैं और इसलिए ये जो न्याय है फलवत्निधो अफलम तदंगम इति न्यायात इनका शेष्य सी भाव जो हम बता रहे हैं वैसा ही होगा निष्फल होगा वो अंग होगा सफल होगा वो अंगी होगा ये न्याय बताता है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान पूर्व पक्षी की इस शंका का निराकरण करते हैं उच्चते इत्यादि से तो उच्चते विशेष निराकरण श्रुति नाम निराकांक्षा निराकांक्ष अर्थत्वात तो विशेष का निराकरण करने वाले जो श्रुति वाक्य है नेति नेति इत्यादि वे निराकांक्ष अर्थ वाले हैं का मतलब सफल अर्थ ज्ञान कराने वाले निर्विशेष श्रुति वाक्य हैं सफल अर्थ ज्ञान है और ज्ञान के जनक होने से वे अंगी हो जाएंगे एकत्व नी आत्मन एक सत्यां निर्विशेष वाक्य तो बता रहे हैं आत्मा को ऐसा कि आत्मन एक नित्वशुद्धवादी अवगत सत्या भूय काचिद आकांक्षा न ही उप उपजाते ऐसा लगाना बुद्धि उपपत्ते तो ये कह रहे हैं कि जब निर्विशेष श्रुतियों के आधार पर जिज्ञासु आत्मा को समस्त उपाधियों में एक अंतर्यामी के रूप में जानता है नित्य जानता है और शुद्ध यानि सभी संसार धर्मों से रहित जानता है ऐसा जानने पर फिर किसी भी प्रकार की आकांक्षा चित्त में ज्ञानी के नहीं रहती है तो भूय काचित आकांक्षा नहीं उपजाते आत्मा चेत बीजानीयात अयम अश्मीति पुरुष किमिच्छन कश्य काम शरीर अनुसंजरेत ये स्मृति बता रही है उकांक्ष होता है ऐसा क्यों हो रहा है तो कहते इसलिए कि पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धि उपपत्ते पुरुषार्थ हैं निरति निरति निरतिशय तृप्ति से आनंद और दुखों की निवृत्ति ये जो पुरुषार्थ हैं वह समाप्ति यानी सम्यक प्राप्ति विषय बुद्धि उसे हो जाती है कृतार्थता बुद्धि हो जाती है निर्विशेष श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान होने पर जो पुरुषार्थ प्राप्त करना है उस पुरुषार्थ के प्राप्ति का निश्चय होता है कृतार्थता बुद्धि आ जाती है आपता आ जाती है ये पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धि उपपत्ति का अर्थ है आप तो उसमें उपन्न होता जो आपत काम है का मतलब जिस, जिसमें यह लग रहा है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तो उसके अंदर फिर कोई कामना नहीं रहती है आकांक्षा नहीं होती है तो निर्विशेष श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित आत्म स्वरूप को जानने वाले में भी कोई आकांक्षा नहीं रहती है वो आपत काम हो जाता सोष्णुते सर्वान कामान सह विपश्चिता तैतरीय मंत्र बता रहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता यानी ब्रह्मरूप होकर के वो आप काम बन जाता काम होने से कोई आकांक्षा नहीं अप्राप्त अर्थ विषय की आकांक्षा चित्त में रहती है और उसे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो चुका है इसलिए अब किसी भी प्रयोजन विशेष को प्राप्त करने की आकांक्षा उसके चित्त में नहीं रहेगी कृतार्थता आ जाती है ईशे ईशावासीपनिषद का यह वाक्य भी बता रहा है कि तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यता जो एक आत्म वस्तु का अनुभव कर रहा है उसे शोक और मोह नहीं रहता का मतलब यानी तरह ही शोकम आत्मविद के अनुसार शोक का हेतु हेतुभूत तो जो अध्यास है वह निवृत्त हो गया तो फिर शोक आ, शोक है दुखा और दुख का हेतु अनर्थ का हेतु भाष्यकार भगवान ने अध्यास को ही बताया है अश्य अनर्थ हेतु तो इत्यादि में हाँ, आक्षेप अर्थ में कोक कहा होगा क्या अर्थ है शोक नहीं होगा अभयम वे जनक प्राप्तोसी निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का अर्थ ज्ञान जनक जी के वाक्यों से जैसे ही ए, क्या नाम याज्ञ बल्के जी के वाक्यों से जनक को जैसे ही हुआ तो याज्ञवल्के जी जनक को कहते हैं हे जनक अभयम प्राप्त अब तुम भयरहित जो स्वरूप है स्थान है उसमें प्रतिष्ठित हो गए हो वो भयरहित स्थान है निर्विशेष ब्रह्म उसे तुम प्राप्त कर चुके हो वहाँ कोई भय का हेतु नहीं है आनंदम ब्रह्मणु विद्वान न विभेति कुतश्चन ये भी आ रहा है आगे कि विद्वान न विभेती कुतश्चन विद्वान ने आनंदम ब्रह्मनो विद्वान आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करने वाला जो है उसे भय का कोई हेतु भय का हेतु है भेद दर्शन द्वितीय भयम भवती के अनुसार वो तो द्वैत दर्शन न होने से न विभेती कुतश्चन भय का हेतु न रहने से उसे भय नहीं होता है और एक हवा न तपति एक ह व न तपति किम अहम साधु नाकव किम अहम पापम अकवम यानी निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लिया है जिसने ऐसे आत्मज्ञानी को एक शब्द से लेना तो एक यानि आत्मज्ञ वाव यानी आत्मज्ञम आत्मज्ञानी को ही न तपती है ये पश्चाताप नहीं होता है कि मेरे पास समय था क्यों मैंने पुण्य साधु कर्म नहीं किया जो साधना करनी चाहिए थी वो साधना क्यों नहीं की क्यों पाप कर्म किया ऐसा पश्चाताप उसे होता है जो अपने आप को कार्यक्रम संघातरूप समझ रहा है भोक्ता समझ रहा है अनात्मा अंतकरण आदि में ही आत्मबुद्धि जिसकी है उसके पास से जब समय निकल जाता है जब समय रहता है उस समय पाप कर्म करता है और बाद में पश्चाताप उसे होता है कि मैंने जब मेरे पास समय था तो क्यों अच्छा कर्म नहीं किया क्यों पाप किया ऐसा पश्चाताप उसे होता है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है कर्ता भोक्ता समझता है सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानी व्यक्ति तो मतलब अध्यासवान व्यक्ति तो ये अध्यास जिसके अंदर है निर्विशेष आत्म स्वरूप का बोध जिसको नहीं हुआ है अधिष्ठान आत्मा का उसे तो पश्चाताप होता है और इसे पश्चाताप नहीं होता है ये कहा कि एतम ह व न तपति यानी पश्चाताप नहीं होता है बाद में समय निकल जाने के बाद ऐसा करना था नहीं हुआ और ये नहीं करना था वो हो गया ऐसा पश्चाताप नहीं होता है क्योंकि वह अपने आप को करता अनुभव नहीं कर रहा है वो कृतार्थ है तो ये सब श्रुति वचन इत्यादि श्रुति इससे क्या निकल रहा है कि निर्विशेष श्रुतियाँ श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं उसका ज्ञान पुरुषार्थ का साधन है तो मतलब सफल अर्थ ज्ञान इनका होने के कारण ये अंगी ही होंगे निर्विशेष श्रुति वाक्य और तथेव च तो एक तो ये श्रुति के आधार पर कहा श्रुति के साथ साथ विद्वानों की अनुभूति ये भी प्रमाण के रूप में बताई जा रही है कि निर्विशेष श्रुत्यर्थ का अनुभव जिनको हो रहा है उनका अनुभव भी यही बताता है कि उन्हें पूर्ण तृप्ति रहती है तो तथेवच विदुषा तुष्टि अनुभवादि दर्शनात्नी जैसा श्रुतियाँ बताती हैं निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव का फल वैसा ही विद्वानों का अनुभव भी होता है ब्रह्मज्ञानी का अनुभव भी वैसा ही है तो तथेवच विदुषा तुष्टि अनुभवात अनुभवादि दर्शनात। और एक हेतु बताया जा रहा है विकार आध्रित अभिसंधि अपवादाच्य इत्यादि से ये चलेगा आगे वाले पृष्ठ तक प्रत्यक्षंतु इसके पहले तक का मतलब ये है और तीन पंक्तियाँ ये पूरा नहीं हो पाएगा इसी अर्थ के ज्ञापक हेतु का प्रतिपादन करने वाली ये देखते हैं हम लोग कल